श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग सप्तम अध्याय गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा अहमात्मा गुराकेश स्थित अहमादेम च मथुर बाबू के जान बाजार स्थित भवन में श्री दुर्गा पूजन एवं श्री राम कृष्ण देव इस वर्ष मथुर बाबू के जान बाजार स्थित भवन में श्री दुर्गा पूजन के अवसर पर विशेष आनंद का समारोह हुआ था क्योंकि श्री जगदम्बा के पूजन के समय प्रतिवर्ष बालक वृद्ध बनिता सब में जो अनिर्वचनीय आनंद धारा प्रवाहित होती रहती है वह तो थी ही विशेषकर इस उत्सव के कुछ दिन पूर्व से ही मथुर बाबू के भवन को पवित्र करते हुए बाबा ने उस आनंद को और भी सहस्त्र गुना वर्धित कर दिया था इसलिए आनंद की कोई सीमा नहीं थी मां के समीप बालक जैसे आनंद विवल हो निर्भिघ बनकर हठ अनुरोध तथा हास्य नृत्यादि करता रहता है निरंतर भावाविष्ट हो प्रतिमा के अंदर जगन के साक्षात आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर बाबा के तदनुरूप आचरण से प्रतिमा वास्तव में जीती जागती ज्योतिर्मय बनकर मानो हंस रही थी और उस प्रतिमा में मां का जो आविर्भाव हुआ था उसके साथ श्री रामकृष्ण देव के देव दुर्लभ शरीर एवं मन में होने वाले मां के आविर्भाव के एकत्र सम्मिलन से पूजन मंडप का वातावरण एक अनिर्वचनीय अनिर्देश्य सात्विक भाव से परिपूर्ण हो उठने के कारण अत्यंत जड़ हृदय में भी उसकी अनुभूति हो रही थी पूजन मंडप मानव पवित्रता और आनंद से परिपूर्ण हो उठा था समुज्वल हो उठा था समूचा भवन मानो उस अद्भुत प्रकाश से शोभामान हो रहा था और ऐसा होना स्वाभाविक ही था धनाढ़ मथुर बाबू ने राजस्व भक्ति के द्वारा घर द्वार तथा मां की प्रतिमा को सुंदर रूप से सुसज्जित करने के निमित्त पत्र पुष्प फल मूल आदि पूजन सामग्रियों के अपरिमित आयोजन तथा मंगलवाद्य की विशेष व्यवस्था कर जैसे बाहर किसी भी बात की कोर कसर नहीं रखी थी उसी तरह परम अद्भुत श्री राम कृष्ण देव के अलौकिक देवभाव ने बाहर की उन जड़ वस्तुओं को स्पर्श कर उनके अंदर मानो सचमुच ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी तुषामंदित हिमालय के वक्षस्थल पर विद्यमान सदा श्यामल देवदारुकुंज के गंभीर सौंदर्य में साधु तपस्वी के गहरिक वस्त्र से जो शांतिपूर्ण शोभा होती है सुंदरी रमड़ी की गोद में स्तनपान करने वाले मनमोहक शिशु के द्वारा जिस स्नेहपूर्ण सौहार्द का सौंदर्य का विस्तार होता है सुंदर मुख मंडल पर पवित्र मनोभाव के द्वारा जिस अपूर्व दीप्ति का प्रकाश होता है मथुर बाबू के महान सौभाग्योदय के कारण उनके भवन में भी उस दिन उसी सौंदर्य का अपूर्व समावेश हुआ था पूजन संबंधी विभिन्न कार्यों की सुव्यवस्था में निरंतर व्यस्त रहने पर भी मथुर बाबू तथा उनकी पत्नी उस भाव सौंदर्य को हृदय से अनुभव कर किस अव्यक्त आनंद से पूर्ण हो रहे थे कहना अनावश्यक है दिन का पूजन समाप्त हो चुका वे भी किसी तरह कुछ समय निकालकर बाबा तथा श्री जगन्माता के श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान कर कृदार्थ हुए श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधि तथा उनका रूप सौंदर्य क्रमशः सायंकाल हुआ कुछ देर बाद श्री जगन माता की आरती होने वाली थी उस समय अंतपुर में एक अपूर्व भाव में आविष्ट होकर बाबा अपने पुरुष शरीर की बात तक को एकदम भूल गए थे उनकी बोलचाल से केवल यही प्रकट हो रहा था कि मानव वे जन्म जन्मांतर तथा युग युग से श्री जगन्माता की दासी या सखी हैं श्री जगदम्बा ही उनके प्राण मन तथा सर्वस्व हैं उनकी सेवा के निमित्त ही उनका देह तथा जीवन धारण करना है उनका मुखमंडल दिव्य भाव एवं प्रेम से समुज्वल हो उठा था तथा ओठों पर मृदुमंद हास्य झलक रहा था उनके नेत्रों की दृष्टि हाथ पैर आदि का संचालन अंग भंगी इत्यादि सब कुछ रमणियों के सदृश थे मथुर बाबू द्वारा दिए हुए एक रेशमी वस्त्र को उन्होंने रमणियों की भांति इस तरह पहन रखा था कि उन्हें देखकर यह कहना कठिन था कि वे पुरुष हैं उनका रूप भी उन दिनों मानव वास्तव में उमड़ उठा था ऐसा सुंदर उनका रंग था भावावेश में वह रंग और भी उज्जवल हो उठता था शरीर से मानो एक ज्योति निकलती रहती थी उस रूप को देखकर कर लोग अपनी आँखें नहीं हटा पाते थे आश्चर्यचकित हो उन्हें देखा करते थे श्री माता जी के श्रीमुख से हमने सुना है उस समय ठाकुर अपने श्रीअंग में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा धारण किए रहते थे उसका रंग और उनके शरीर का रंग मानो एक सा दिखाई देता था श्री रामकृष्ण देव भी स्वयं कहा करते थे उस समय तो मेरा ऐसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे वक्षस्थल तथा मुखमंडल सर्वदा लाल रहता था और शरीर के अंदर से मानो एक ज्योति बाहर निकलती थी लोगों के इस तरह देखते रहने के कारण सदा मैं एक मोटी चद्दर ओढ़े रहता था तथा माँ से यह कहा करता था माँ अपने इस बाह्य रूप को तू ले ले, मुझे भीतर का रूप दे अपने शरीर पर हाथ फेरकर उसे थपथपाता हुआ मैं कहा करता था अंदर प्रविष्ट हो जा अंदर प्रविष्ट हो जा तब कहीं कुछ दिन बाद यह बाह्य रूप मलिन हो गया